सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक पीस बनते बनते बात बन जाती है उपनिषदों में सत्य तो लिखा है लेकिन तुम कंठस्थ कर लो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 वो बाईं तरफ जो हाथ दिखाना था वही तो दुर्घटना का कारण बना ना ये दुष्ट बाईं तरफ हाथ दिखाती ना मैं धोखे में आता इसे मैं भली भांति जानता हूं बीस वर्षों का सत्संग चल रहा है इससे ये पहला मौका है कि इसने बाईं तरफ हाथ दिखाया और बाईं तरफ मुड़ी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 पड़ा रहे संत के द्वारे द्वारन सब अरपन कैके धक्का धनी के खाय मुर्दा हो रे कहे समूझा स्वान बिरती पावे सोई खावे स्वान बीरती पावे सोई खावे रहे चर काम बनी जावे इतने पर ठहरा बनत बनत बनी जाई पड़ा रहे संत के द्वारे बनत बनत बनी जाई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 क्योंकि तुम अपने कूड़ा करकट को बड़ी मुश्किल से छोड़ते हो छूटते छूटते ही छूट पाता है बचा बचा लेते हो एक दरवाजे से फेंकते हो दूसरे दरवाजे भीतर ले आते हो बनत बनत बन जाई पड़ा रहे संत के द्वारे प्यारा सूत्र रहे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 अब लाख ढंग से पूछो हमेशा तीस साल ही कहूंगा और दूसरी बात कि सच्चाई भी यही है कि मेरी उम्र तीस ही साल है क्योंकि तीस साल में मेरी शादी हुई उसके बाद क्या उम्र गिनना उसके पहले उम्र थी उसके पहले जीवन था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 जैसे स्वान की वृत्ति होती कुत्ते को भगा दो फिर लौट आता है ऐसा ही शिष्य होना चाहिए स्वान वृत्ति तुम भगा के आ भी नहीं पाए कि वो मौजूद कभी कभी तुमसे पहले आ जाते मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी बहुत खिलाफ थी उसके कुत्ते के कि इसको हटाओ यहां से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 असली जीवन देने के लिए तुम्हारे अतीत का तुम्हारी परंपराओं का विरोध करता हूं लेकिन ना समझ तो भाग जाते हैं दुश्मन होकर समझदार ही टिक पाते स्वान विरत पावे सोई खावे रहे चरण लोलाए मारे कितना ही गुरु फिकर ना करे तुम तो उस गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को लगाए रखना अपनी लॉ को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 चित्त की चंचलता विलीन न हो जाए चित्त की लहरें शांत न हो जाएं।